त्रिवर्षीय प्रस्थान त्रय स्वाध्याय अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी का स्वाध्याय का शुभारंभ प्रात कालीन सत्र में हुआ अभी अपराह्हन कालीन सत्र में वेदांत सार का आपने स्वाध्याय प्रारंभ किया तर्क संग्रह का शुरू होना है तर्क संग्रह ये हैं वैशेषिक दर्शन तथा न्याय दर्शन का सम्मिलित अर्थ बताने वाला प्राथमिक ग्रंथ तर्क संग्रह ये जो नाम है ये नाम ही बता रहा है इस ग्रंथ में किन विषयों को बताया जा रहा है तर्क संग्रह में ये तर्क संग्रह एक शब्द पद है ना जो ग्रंथ का नाम है जिसका स्वाध्याय करना है हम लोगों को तो तर्क संग्रह ये नाम तो तर्क संग्रह ये नाम इस जो आपके हाथ में ग्रंथ है इसका है और ये है वैशेषिक और न्याय दर्शन का प्राथमिक ग्रंथ और इस, इसका नाम तर्क संग्रह क्यों पड़ा तो इस नाम की व्युत्पत्ति जब देखेंगे तो पता चलेगा कि तर्क संग्रह ये नाम इसका सार्थक है तर्क संग्रह में दो शब्द हैं एक तर्क और दूसरा संग्रह इन दो पदों का मिलकर के एक सम, समास होकर के पद बनता है तर्क संग्रह उसमें से पहला जो तर्क शब्द है उसका अर्थ है वैशेषिक दर्शन में बताए गए पदार्थ यह तर्क शब्द का अर्थ है तर्क संग्रह इसमें तर्क शब्द का अर्थ क्या निकलेगा कि वैशेक दर्शन में जिन पदार्थों को बताया गया वे पदार्थ तर्क कहलाते हैं तर्क शब्द का तो अर्थ ऐसे युक्ति होता है यह समझाया गया था न ब्रह्म सूत्र में जो चल रहा है उसमें लेकिन यहां तर्क शब्द का अर्थ क्या बताया जा रहा है वैशेषिक दर्शन प्रतिपादित तो पदार्थ ये तर्क है संस्कृत में एक ही धातु से वही प्रत्यय यदि अलग अलग अर्थ में होता है तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलता है शब्द तो एक ही होता यहाँ पर कर्म अर्थ में जब प्रत्यय करते हैं तो इति तर्काह ऐसी उत्पत्ति करते हैं तर्क शब्द की तो तर्कन्ते इसमें तर्क धातु है कह हल है और घय प्रत्यय होकर के वो तर्क बन जाता है तो ये जो है उसमें तर्क शब्द बन रहा है जिस धातु से वो धातु है तर्क का अर्थ ज्ञान भी निकलता है इसलिए तर्कन्ते प्रमिति विषयी क्रिय इति तर्का ऐसे तर्क शब्द की उत्पत्ति की जाती है कि जिन्हें प्रमिति का विषय बनाया जाता है प्रमिति शब्द का अर्थ प्रमा होता है और प्रमा का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान प्रमाण जन्य ज्ञान तो प्रमाण जन्य ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान प्रमा प्रमिति इन शब्दों से कहा जाता है तो तर्कन्ते इस शब्द का पर्यावाचक शब्द यदि बताना है तो वो शब्द होता है प्रमिति विषयी क्रियंते तर्कन्ते प्रमिति विषयी क्रियंते तर्का ऐसे तर्क शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो हिंदी में इसका अर्थ निकलता है जिन्हें प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय बनाया जाता है अर्थात जो प्रमाणजन्य ज्ञान के विषय बनते हैं प्रमा के विषय बने उन्हें कहा जाएगा तर्क उसका पर्यावाचक प्रमेय शब्द भी होगा प्रमा के विषय को प्रमेय भी कहा जाता है इसलिए तर्क शब्द का अर्थ प्रमेय भी निकलेगा प्रमा का विषय तर्क संग्रह में तर्क शब्द का मात्र अर्थ निकलेगा प्रमा विषय प्रमेय और संग्रह शब्द है एक उसमें समशब्द का अर्थ है संक्षेपेन और ग्रह शब्द का अर्थ है उद्देश्य लक्षण परीक्षा तो संक्षेप से उद्देश्य संक्षेप से लक्षण और संक्षेप से परीक्षा यह संग्रह शब्द का अर्थ निकलेगा तो किसकी किसका संक्षेप से लक्षण संक्षेप से उद्देश्य संक्षेप से परीक्षा तो तर्का ऐसा बहुरी समास करके एक शब्द बनेगा तर्का संग्रह यस्मिन ग्रंथ है स तर्क संग्रह बहुरी समास होता है अन्य पदार्थ प्रधान उसमें समास में दो पद कम से कम होते हैं तो समास जिन पदों में हो रहा है उन दो पदों में से किसी का भी अर्थ प्रधान नहीं है अपितु विशेषण रूप से प्रयोग में आता है और प्रधान होता है कौन अन्य पदार्थ अन्य पद का अर्थ जहाँ जिस समास में उसे कहा जाता है बोहरी समास तो ये जो तर्क संग्रह है इसमें संग्रह शब्द का अर्थ निकला संक्षेप से उद्देश्य लक्षण परीक्षा लेकिन किसकी तो तर्कों की तो तर्कों तो का संक्षेप से उद्देश्य जिस ग्रंथ में है तर्कों का संक्षेप से लक्षण जिस ग्रंथ में है तर्कों की संक्षेप से परीक्षा जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ को कहा जाएगा तर्क संग्रह तर्क संग्रह एक उस ग्रंथ का नाम है जिस ग्रंथ में तर्कों का संक्षेप से उद्देश्य है जिस ग्रंथ में तर्कों का संक्षेप से लक्षण है और जिस ग्रंथ में तर्कों का संक्षेप तर्कों की संक्षेप से परीक्षा है ऐसे ग्रंथ का नाम है तर्क संग्रह ये ध्यान में आया यदि ध्यान में नहीं आएगा तो पूछ भी सकता है स्वाध्याय का मतलब होता है प्रश्नोत्तर संवाद होता है प्रवचन में और स्वाध्याय में अंतर होता है प्रवचन तो बीच में कुछ वक्ता बोल रहा है और उनके द्वारा बताए गए अर्थ में संशय हो जाए तो उसे उसी समय नहीं पूछते वो प्रवचन तो अपना ये प्रवचन नहीं हो रहा अपना है स्वाध्याय तो स्वाध्याय में तो जिस समय मन में कोई प्रश्न उपस्थित हो जाए जो अर्थ बताया जा रहा है तो तुरंत उस प्रश्न को पूछ ले उसका उत्तर ले ले तो यह स्वाध्याय में प्रश्न उत्तरात्मक होता है तो बहुरी समास शब्द का अर्थ बहु यानी समास के कई प्रकार होता है द्वन्दो समास तत्पुरुष समास बहुरी समास ऐसे ये प्रधान तीन समास हैं उसमें से द्वन दो समास जो होता है वो लघु सिद्धांत कौमुदी में उत्तरार्ध में आएगा पढ़ते पढ़ते अगले वर्ष इन्हीं दिनों में समास में पहुंच जाओगे तब तो स्पष्ट होगा तो जिन दो पदों में यानी समास का अच्छी तरह से अर्थ समझने के लिए तो बौरी किसको कहेंगे तत्पुरुष किसको कहेंगे द्वंदो किसको कहेंगे ये आपको एक वर्ष अध्ययन करना होगा लघु सिद्धांत कौदी का लेकिन तात्कालिक मन में वो प्रश्न भी एक वर्ष तक बना न रहे इसलिए जिन दो जिन पदों में समास हुआ उन पदों का अर्थ समान रूप से प्रधान होता है जिस समास में वो दोन समास सभी जिन पदों में समास हुआ उन्हीं का अर्थ प्रधान होगा जैसे राम रामकृष्णो राम कृष्ण आ रहे हैं तो आन, आना रूप क्रिया के साथ केवल राम का भी अन्वय नहीं है केवल कृष्ण का भी नहीं है दोनों का है राम कृष्ण आ ग्छत तो रामस्य कृष्णस्य राम कृष्ण ये दोन दो समास हैं इसमें राम शब्द का अर्थ भी और कृष्ण शब्द का अर्थ भी प्रधान है कैसे मालूम हुआ तो जो प्रधान होता है उसका दूसरे पदार्थ के साथ अन्वय होता है आग्छत एक क्रियापद है इस आगछतः क्रियापद के साथ अन्वय राम का भी और कृष्ण का भी समान रूप से हो रहा न किसी का गौण अन्वय है संबंध है न प्रधान रूप से संबंध है बराबर है तो द्वंद्व उसमें उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व ये कहा जाता है तो दोनों पदार्थ जहां जिस समास में प्रधान है वो द्वंद्व समास और उत्तर पदार्थ प्रधान है जहा वो होता है तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान है और पूर्व पदार्थ गौण है यानी विशेषण है तो जैसे राजपुरुष राज्य पुरुष राजपुरुष येष्टी तत्पुरुष ये समास हुआ माना जाता है। इसमें पुरुष शब्द है उत्तर पद राज शब्द है पूर्व पद तो इसमें राजा राज शब्द का जो अर्थ है वह गौण है और प्रधान है पुरुष शब्द का अर्थ क्योंकि राज राजपुरुष आगती ऐसा वाक्य बोलेंगे तो इसमें राजा राज संबंधी जो पुरुष है राजा का जो सेवक है वो आ रहा है ऐसा आ रहा है इस क्रियापद के साथ अन्वय राजा का नहीं हुआ पुरुष पद का हुआ और राजा विशेषण बना विशेषण गौण होता है पुरुष विशेष है वो प्रधान है राज संबंध विशिष्ट पुरुष आगच्छति पुरुष आगच्छति तो ये तत्पुरुष समास हुआ उसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान होगा और बहुरी समास का उदाहरण पीतांबर पीतांबर कहा जाता है पीत यानी पीले रंग के वस्त्र हैं जिसके वह पीतांबर भगवान विष्णु का एक नाम है पीतांबर क्यों कि वो प्रायः पीत वस्त्रों को धारण करता है, इसलिए पीतांबर कहते हैं उन्हें पीत यानी पीला अंबर यानी वस्त्र जिनका होता है जिस पुरुष का है वो पुरुष हुआ पीतांबर, तो यहां पर पीत शब्द का भी ये पीत शब्द है पूर्व पद और अंबर शब्द है उत्तर पद इन दोनों का भी अर्थ प्रधान नहीं है लेकिन प्रधान है अन्य वो व्यक्ति जो पीले वस्त्र पहनता है वह न तो पीत शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति न अंबर शब्द का अर्थ है अंबर शब्द का तो अर्थ है वस्त्र और पीत शब्द का अर्थ है पीले और लेकिन पीतांबर समास होकर के भौरी समास होकर के ये पीतांबर ये दो शब्द किसके वाचक बन रहे हैं व्यक्ति के इसलिए ये दोनों भी हो गए विशेषण और प्रधान हो गया वो व्यक्ति पीले वस्त्र पहनने वाला तो वो अन्य है अन्य पदार्थ है वो यानी पीत अन्य से किसको लेंगे पीत और अंबर इन दो शब्द से भिन्न जो अर्थ हैं पुरुष पदार्थ पुरुष इस पद का वो प्रधान हुआ इसलिए अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीही उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष और अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीही माना जाएगा ये ध्यान में थोड़ा सा और विस्तृत ध्यान में आएगा जब लघु सिद्धांत कौमुदी में समास प्रकरण को पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी को विशेष रूप से तैयार करना चाहिए जिनको संस्कृत ग्रंथों के गहराई में उतरना है उन्हें तो यहाँ तर्क संग्रह शब्द में भी बहुरी समास है बहुरी समास होने से क्या होगा गौरी समास का क्या लक्षण है अन्य पदार्थ प्रधान इसलिए यहाँ जो दो पद हैं तर्क और संग्रह इन दो में से एक का भी अर्थ प्रधान नहीं होगा अपितु अन्य शब्द का अर्थ प्रधान होगा अन्य शब्द है ग्रंथ शब्द अन्य शब्द कौन है जैसे वहाँ अन्य पद पद हुआ पुरुष पद और उसका अर्थ प्रधान हुआ पीले वस्त्र पहनने वाला पुरुष पीतांबर तो अन्य पद हुआ पुरुष उसके उसका अर्थ प्रधान है और ये दोनों विशेषण है अंबर पदार्थ भी और पीत पदार्थ भी ऐसे तर्क पदार्थ और संग्रह पदार्थ विशेषण होंगे जिस ग्रंथ के उस ग्रंथ को कहा जाएगा तर्क संग्रह इसलिए बहुरी समास का विग्रह करते समय कहा गया कि तर्क का नाम संग्रह ये स ग्रंथ तर्क संग्रह एक विग्रह वाक्य होता है ग्रंथ तर्क संग्रह इस शब्द का अर्थ बताने वाला समास का अर्थ बताने वाला वाक्य विग्रह वाक्य कहलाता है तो तर्क संग्रह एक सा, सामासिक पद है इसका अर्थ बताने वाला वाक्य हुआ नाम संग्रह यंथे सग्रंथ तर्क संग्रह इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा इसका हिंदी में अर्थ हो होगा तर्कों का यानि वैशेषिक दर्शनोक्त पदार्थों का संग्रह यानि संक्षेप से उद्देश्य लक्षण परीक्षा जिस ग्रंथ में है वह ग्रंथ तर्क संग्रह इस नाम से कहा जाता है ग्रंथ शब्द तो एक सामान्य हुआ जैसे पुरुष सामान्य है वो तो पुरुष सफेद वस्त्र भी पहन सकते हैं लाल वस्त्र भी पहन सकते हैं काले भी पहन सकते हैं नीले भी पहन सकते हैं हरे भी पहन सकते हैं पीले भी पहन सकते हैं लेकिन पीतांबर ये शब्द सफेद लाल काले नीले वस्त्र पहनने वाले पुरुष से अलग करके दिखाएगा पी, पीतांबर को पीले वस्त्र पहनने वाले पुरुष को जैसे ऐसे ये ग्रंथ कहने से तो लघु सिद्धांत कौमिदी भी ग्रंथ है और आपका ग्रंथ कहने से ये जो उपनिषद निषेदें हैं वो भी ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र भी ग्रंथ है गीता भी ग्रंथ है और न्याय जो वैशेषिक दर्शन है वो भी ग्रंथ है न्याय दर्शन भी ग्रंथ है लेकिन हम कौन से ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं तो कहा है, तर्क संग्रह का तो तर्क संग्रह उस ग्रंथ का विशेषण बनेगा तर्क संग्रह नामक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं तो तर्क संग्रह किसको कहते हैं तो कहे उस ग्रंथ को तर्क संग्रह कहते हैं जिस ग्रंथ का ग्रंथ में वैशेषिक दर्शनोक्त पदार्थों का संक्षेप में उद्देश्य लक्षण और परीक्षा बताई गई है जिस ग्रंथ में उस ग्रंथ को कहा जाएगा तर्क संग्रह ये ध्यान में तो ये जो है उद्देश्य किसको कहा जाएगा उद्देश्य कहा जाता है नाम मात्र से परिचय को नाम मात्र से परिचय किसी का देना ये उद्देश्य हुआ कोई नया नया व्यक्ति आया उसको जानने वाले व्यक्ति ने किसी से उसका परिचय करा दिया कि यह देवदत्ता है ये नाम मात्र से परिचय हुआ यह उद्देश्य हुआ और लक्षण उसकी विशेषताएं उसमें रहने वाले जो असाधारण धर्म होता है वो वस्तु का लक्षण माना जाता है ऐसे तर्कों का यानि वैशेक दर्शनोक्त पदार्थों का संक्षेप में उद्देश्य का अर्थ निकलेगा पहले इन पदार्थों का नाम मात्र से परिचय तो ये जो आएगा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाह सप्त पदार्था ये तर्क संग्रह का पहला वाक्य है जो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ है ना उसमें पहला पहला वाक्य यही मिलेगा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाह सप्त पदार्था पहले तो है एक मंगलाचरण का श्लोक उसका भी अर्थ देखेंगे हम लोग लेकिन उद्देश्य बता रहा हूँ तो इस श्लोक के बाद में एक वाक्य मूल में आया है पहले श्लोक है निधाय रधि विधाय विधाये गुरुवंदनम बालान सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह और इसके बाद में ये तो मंगलाचरण का श्लोक है और इसके बाद में एक वाक्य है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभावा सप्त पदार्था यह है कि नहीं उसमें मूल में देखना है तीन नंबर में है तो ये जो वैशेषिक दर्शनोक्त पदार्थ हैं उन्हें तर्क कहा जाता है वे कौन हैं ये जिज्ञासा होगी ना कि तर्क कौन है तर्क यानी वैशेषिक दर्शनोक्त पदार्थ लेकिन वो वैशेषिक दर्शनोक्त पदार्थ है। कौन कौन है ये जब जिज्ञासा होगी उनका नाम जानने की तो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ के लेखक हैं एक अन्नम भट्ट नाम के विद्वान आचार्य हुए उन्होंने तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा है कौन अन्नम भट्ट तो ये जो अन्नम भट्ट है वे तर्क संग्रह नामक ग्रंथ का ग्रंथ ग्रंथ की रचना किए है ग्रंथकार है वे उन्होंने इस वाक्य में तर्कों का संक्षेप में उद्देश्य बताया है इसे कहा जाता है उद्देश्य ग्रंथ द्रव्य कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव यहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक चलेगा आगे एक वाक्य आएगा आ, तत्र त्राग अभाव ध्वंसा भाव अन्योन्याभाव अत्यंताभाव्चे अभाव, अभाव, अत्यंता अभाव चतुर्विधा ऐसा अभाव प्राग अभाव अभावस् चतुर्विधा यहाँ तक द्रव्य गुण कर्म सामान्य के बाद में एक वहां तक वो आता है उद्देश्य ग्रंथ मिलाओ एक मेरे पास दे देना पुस्तक तो मैं बताता हूँ कोई एक वो तो तीन नंबर में तो है आपका शुरुआत उद्देश्य ग्रंथ की शुरुआत है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव और फिर एक एक इनके जो हैं द्रव्य के गुण के कर्म के भेद बताए जा रहे हैं समवाय और ये हैं प्राग अभाव चतुर्विध प्राग् अभाव, अभाव प्रध्वंसा प्राग भाव अत्यंता भाव अन्योनया भावच्चे सात नंबर पृष्ठ पर है सात नंबर पृष्ठ पर पहले वाक्य में है न अभाव चतुर्विध प्राग् अभाव प्रध्वंसा भाव अत्यंताभाव अन्योन्या भावच्चेती यहाँ तक माना जाता है उद्देश ग्रंथ किनका तर्क का तो तर्क संग्रह ये जो ग्रंथ का नाम है उस वो नाम का अर्थ है कि तर्कों का संग्रह यानी संक्षेप में उद्देश्य संक्षेप में लक्षण और संक्षेप में परीक्षा जिस ग्रंथ में हो ऐसा ग्रंथ तो संक्षेप में उद्देश्य दिखाना पड़ेगा ने तीनों चीजें बतानी पड़ेगी तब तो तर्क संग्रह नाम सार्थक माना जाएगा तो तर्क यानी ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय अभाव ये सात पदार्थ तर्क कहलाते हैं उन सात पदार्थों का पहले नाम बताया ये उद्देश्य हुआ न उद्देश्य शब्द का अर्थ होता है एक होता है उद्देश्य एक है उद्देश्य वो है नाम मात्र से कथन परिचय यह उद्देश्य कहलाता है यहां पर उद्देश्य है और उद्देश्य कहते हैं लक्ष्य को हम इस उद्देश्य से हरिद्वार में आए हैं त्रिवर्षीय प्रस्थान त्रयी स्वाध्याय उद्देश्य लेकर के हरिद्वार आए हैं तो वो उद्देश्य यानी लक्ष्य और ये उद्देश्य ये दोनों में थोड़ा अंतर है तो संक्षेप से उद्देश्य लक्षण परीक्षा जिस ग्रंथ में हो उस ग्रंथ को कहा जाता है उद्देश्य और उद्देश्य इन दोनों में अंतर होता है ना उद्देश्य लक्ष्य तो जिस लक्ष्य को लेकर के हम चले उसे उद्देश्य कहा जाएगा दोनों में अंतर इतना ही है एक में शल है और यह उसके साथ मिला हुआ है श और ये का संयोग तो उद्देश्य होगा उसका अर्थ निकलेगा लक्ष्य और ये को हटा दीजिए श को पूरा कर दीजिए उद्देश्य तो उद्देश्य का अर्थ निकलता है आ, ये नाम मात्र से संकीर्तन वस्तु का नाम मात्र से संकीर्तन उद्देश्य कहलाता है तो ये जो संक्षेप में वस्तु यानी ये जो सात पदार्थ है वैशेषिक उक्त उनका कथन करने वाला वाक्य हुआ हमें वैशेषिक दर्शनोक्त सात पदार्थों का नाम मात्र से परिचय कराने वाला वाक्य हुआ उद्देश्य वो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इसे कहा जाएगा उद्देश्य और ये ये सात पदार्थ हैं ये सप्त पदार्थ कहाँ सात पदार्थ हैं कौन कौन है तो नाम मात्र उनका बता दिया एक है द्रव्य दूसरा है आ, कर्म गुण तीसरा कर्म चौथा सामान्य पांचवा विशेष छठवा समवा और सातवा अभाव ये सात पदार्थ हैं तो सात पदार्थों तो का नाम नाम से परिचय हो गया ना इसलिए इसको क्या कहा जाएगा उद्देश्य ग्रंथ अरे ये भी कोई उनकी वंश परंपरा आदि सब बताया नहीं कारण कार्य ये कितने हैं कैसे हैं क्या है ये सब नहीं बता केवल नाम मात्र बता दिया तो ये नाम आ, नाम मात्र न संकीर्तनम उद्देश्य ये उद्देश्य का लक्षण होता है और परीक्षा लक्षण कहते हैं जो असाधारण धर्म है वस्तु का उसे उस वस्तु का लक्षण कहा जाता है किसी भी वस्तु का जो असाधारण धर्म होता है वह उसका लक्षण होता है असाधारण धर्म किसको कहते हैं जो अन्न अनातिरिक्त वृत्ति हो का मतलब जिसका लक्षण किया जा रहा है उसमें कहीं रहता हो कहीं न रहता हो उसे कहा जाएगा न्यून वृत्ति जिसका लक्षण कर रहे हैं उसमें से कुछ अंश में रह रहा है और कुछ अंश में नहीं रह रहा है तो उसे कहा जाएगा न्यूनवृत्ति धर्म वो भी असाधारण धर्म नहीं होगा अन्यून वृत्ति धर्म होना चाहिए का मतलब जिसका लक्षण कर रहे हैं वो सब में रहने वाला होना चाहिए कुछ में रहे कुछ में न रहे ऐसा नहीं तो अन्यून वृत्ति धर्म होना चाहिए असाधारण धर्म उसे कहता है और साथ में अनतिरिक्त वृत्ति भी होना चाहिए अतिरिक्त वृत्ति कहा जाता है जो दूसरे जिसका लक्षण हम कर रहे हैं उसमें भी रहे और दूसरे वस्तु में भी रहे। अतिरिक्त शब्द से लिया जाता है दूसरे पदार्थ को जिसका लक्षण कर रहे हैं उसे लक्ष्य कहते हैं और उससे भिन्न को कहा जाता है अलक्ष्य और अलक्ष्य को अतिरिक्त शब्द से कहा जाता है तो जिसका लक्षण कर रहे हैं उसमें रहता हुआ जो लक्ष्य नहीं है उसमें भी लक्षण रहता हो तो उसे कहा जाता है ऐसे धर्मों को कहा जाता है अतिरिक्त वृत्ति धर्म वह अतिरिक्त वृत्ति धर्म भी असाधारण धर्म नहीं कहलाता वो साधारण धर्म हो जाएगा और अनरिक्त वृत्ति कहा जाएगा जिसका लक्षण कर रहे हैं उनमें से सब में रह रहा है और दूसरे किसी भी वस्तु में नहीं रह रहा है जिसका लक्षण किया जा रहा है उससे अतिरिक्त में किसी भी पदार्थ में नहीं रहता है उसे कहा जाता है अनतिरिक्त वृत्ति धर्म तो अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति जो धर्म वो असाधारण धर्म कहलाता है और ऐसा जो असाधारण धर्म होगा उसे कहा जाता है उस वस्तु का लक्षण वस्तु का लक्षण कहला कहा जाता है तो ये जो सात पदार्थ बताए हैं उनमें से पहला द्रव्य नाम का पदार्थ दूसरा गुण नाम का पदार्थ आगे इनका लक्षण भी बताया जाएगा द्रव्यों का भी गुण का भी और द्रव्य के भेद भी बताए जाएंगे वो कहलाता है लक्षण ग्रंथ वो सात नंबर पृष्ठ में ही तथा पृथ्वीअप तेजो वायु वायुआकाश काल दिगात्मनासी नवैव द्रव्याणी ऐसा एक वाक्य आएगा सात नंबर पृष्ठ पर वहाँ से लक्षण ग्रंथ शुरू होता है और समाप्ति तक चलेगा ये लक्षण ग्रंथ ही अंतिम तक अभाव में भाव का लक्षण बताने वाला जो ग्रंथ आएगा वहां तक जाकर के लक्षण ग्रंथ ही चलेगा सात नंबर पृष्ठ के वो अत्यंताभावश्चेती अनुन भावस्चिति यहाँ तक तो हो गया उद्देश्य ग्रंथ वहाँ से आगे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष से लेकर के ग्रंथ की समाप्ति तक लक्षण ग्रंथ चलेगा और परीक्षा कहाँ आएगी फिर तो लक्षण तो हुआ असाधारण धर्म इन वस्तुओं के भेद भी बताए जाएंगे असाधारण धर्म भी बताए जाएंगे वो लक्षण भी होगा और उसी लक्षण ग्रंथ के अंदर ही विशेष करके जो मूल ग्रंथ की व्याख्या रूप ग्रंथ है उनमें वो परीक्षा आएगी और मूल में भी कहीं कहीं परीक्षा है लक्षण ग्रंथ के अंदर ही परीक्षा ग्रंथ भी आएगा परीक्षा का अर्थ एग्जाम नहीं है एक परीक्षा होती है जो परीक्षा वर्ष भर अध्ययन किया तो अभी परीक्षा चल रही है एग्जाम चल रही है वो यहां परीक्षा शब्द का अर्थ नहीं परीक्षा शब्द का अर्थ है परित ईक्षा यानी ईक्षणम परीक्षा का अर्थ है जो आपने लक्ष्य का लक्षण किया किसी पदार्थ का जो लक्षण किया है वह लक्षण उस पदार्थ में रहता है या नहीं रहता है इस विचार का नाम परीक्षा है परीक्षा एक विचार है वो क्या विचार है कि लक्षितस्य से लक्षणम संभवती न इति विचार परीक्षा ये परीक्षा का लक्षण है लक्षितस्य से लक्षणम ये सब पदकृत्य में आएगा पदकृत्य भी हम पढ़ाएंगे तो लक्षितस्य लक्षणम संभवती नवा इति विचार परीक्षा ये पदकृत्य नाम की एक टीका है उसमें ये सब उसी के वाक्य बोल रहा हूं मैं उद्देश्य का भी लक्षण उसमें आएगा लक्षण का भी लक्षण आएगा और परीक्षा का भी लक्षण आएगा हमने जिस पदार्थ का लक्षण किया वह उस पदार्थ में रहता है या कि नहीं रहता है इसका विचार ये परीक्षा कहलाती है ये परीक्षा है और वो भी बहुत विस्तार से नहीं विचार संक्षेप से सम शब्द का अर्थ है संक्षेप संग्रह में वो तीनों के साथ जोड़ देना ग्रह शब्द का अर्थ निकला ये तीनों उद्देश्य लक्षण परीक्षा ये ग्रह शब्द का अर्थ है और सम शब्द का अर्थ है संक्षेप से तो संक्षेप से इन तीनों का यानी पदार्थों का तर्कों का संक्षेप से उद्देश्य संक्षेप से लक्षण संक्षेप से परीक्षा जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ को कहा जाएगा तर्क संग्रह ये इसका तर्क संग्रह नाम क्यों पड़ा ये ये अनवर्थ नाम है अनवर्थ नाम कहा जाता है कि जो नाम का अर्थ निकलता है वो अर्थ उसमें घटता है अर्थानुसारी नाम उसे अनवर्थ नाम कहा जाता है जैसा नाम है ऐसे ही गुण भी है तो इस ग्रंथ में ग्रंथ का नाम तर्क संग्रह है तो तर्कों का संक्षेप में उद्देश्य भी लक्षण भी परीक्षा भी विद्यमान है इसलिए तर्क संग्रह है तो ये तर्क तर्कसंग्र, संग्रह तर्क संग्रह एक ग्रंथ हुआ जिसका स्वाध्याय प्रारंभ होना है तो पहला जो श्लोक है मंगलाचरण का इसे देखिए इसका पहले उच्चारण कर लें निधा विश्व विधाय गुरुवंदनम बालाना सुख बोधा तर्क संग्रह तो ये मंगलाचरण का श्लोक कहा जाता है मंगलाचरण करने की अपनी सनातन परंपरा में पद्धति रीति है जितने भी शिष्ट लोग हुए हैं उन्होंने कोई भी कार्य प्रारंभ किया तो कार्य के शुरू में मंगलाचरण करते हैं, अंत में भी करते हैं बीच में भी कहीं कहीं होता है तो पतंजलि जी ने महाभाष्य में कहा है कि जिस ग्रंथ के प्रारंभ में मध्य में और अंत में मंगलाचरण होता है उन ग्रंथों का खूब प्रचार प्रसार होता है और उस कार्य की निर्विघ्न समाप्ति होती है मंगलाचरण करने की पद्धति अपने यहां इसलिए है कि शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो शास्त्र कहता है श्रेयांशी बहु विघ्नानी श्रेय मार्ग पर चलते हैं शुभ कार्य करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो कुछ न कुछ विघ्न आते ही हैं अनेकों विघ्न उपस्थित हो जाते हैं और कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य प्रारंभ करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि मैं जिस कार्य को प्रारंभ कर रहा हूँ वह कार्य अधूरा न रहे समाप्त हो जाए पूरा अभी त्रिवर्षीय प्रस्थान त्रय स्वाध्याय में आप लोग आए हैं तो ये समझ करके तो शायद उद्देश्य लेकर के नहीं आए होंगे कि बीच में ही दो चार महीने बाद चले जाएंगे जितने ग्रंथ बताए हैं उतने ग्रंथ का स्वाध्याय हमारा पूरा हो एक इच्छा लेकर के आए होंगे ना अंदर से तो ये इच्छा होनी चाहिए होगी जहाँ तक है तो ये जो कार्य कोई भी प्रारंभ करता है व्यक्ति तो उसकी एक आंतरिक अभिलाषा होती है कि मैं जिस कार्य को प्रारंभ कर रहा हूँ वो मेरे द्वारा सम्पन्न हो जाए पूरा हो जाए और यदि कोई विघ्न आते हैं तो वो निवृत्त हो जाए विघ्न विघ्न तो हट जाए और कार्य पूर्ण हो जाए इसी उद्देश्य से व्यक्ति कार्य का प्रारंभ करता तो शास्त्रकारों ने कहा कि जिसे अपने द्वारा प्रारंभ किए हुए कार्य की निर्विघ्न समाप्ति की इच्छा है उसे चाहिए मंगलाचरण करें एक वेद वाक्य है समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। समाप्ति मंगलम आचरेत। इसका अर्थ होता है जो अपने द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य की निर्विघ्न समाप्ति चाहता है उसे कहा जाता है समाप्ति कामह समाप्ति को चाहने वाला किसकी समाप्ति को अपने द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य की समाप्ति को चाहने वाला और कैसी समाप्ति निर्विघ्न समाप्ति चाहता है जो उसे चाहिए अपने अभिष्ट कार्य के निर्विघ्न समाप्ति का साधन रूप में मंगलाचरण करना मंगलाचरण करें जैसे स्वर्ग कामो यजेत स्वर्ग प्राप्त करना है तो या करें स्वर्ग प्राप्ति का साधन ऐसे अपने द्वारा प्रारंभ किए हुए कार्य का निर्विघ्न समापन चाहते हैं ये फल है तो इसका साधन है मंगलाचरण इसलिए जो आस्तिक ग्रंथकार हैं वे इस श्रुति को अपना प्रेरक मान करके कोई का भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो शुरू में मंगलाचरण करते हैं तो आस्तिक छह दर्शनों में गिनती होती है वैशेषिक और न्याय दर्शन की तर्कशास्त्र की ये दोनों तर्कशास्त्र हैं इसलिए आस्तिक दर्शन होने से आस्तिक उसे कहा जाता है जो वेद को मानते हैं वेद को प्रमाण के रूप से स्वीकार करते हैं वे आस्तिक तो अन्नम भट्ट भी आस्तिक है वैशेषिक न्याय दर्शन आस्तिक है और उसी का प्रमेय सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाए वैशेषिक न्याय दर्शन का प्रमेय यानी विषय इसीलिए तर्क संग्रह बना रहे हैं तो आस्तिक हैं, आस्तिक होने से समाप्ति कामों मंगलम आचरेत इस श्रुति वाक्य को आधार बना करके ये मंगलाचरण किए हैं यद्यपि मंगलाचरण तो होता है जो कार्य आरंभ कर रहा है उसके द्वारा किया जाने वाला शास्त्रोक्त व्यापार उमंगलाचरण कहलाता है और उसके अवांतर तीन भेद हैं एक नमस्कारात्मक आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक ये तीन प्रकार होते हैं मंगलाचरण के और वो मंगलाचरण तो होना चाहिए ऐसे मानस प्रदर्शन थोड़ी करना है कि हम बड़े धार्मिक है ऐसा धिकाना वो तो दंभ माना जाता है तो मन ही मन अपने इष्ट देव का चिंतन करके उनको नमस्कार करके म, आ, लिखना सीधा शुरू कर देते द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा सप्त पदार्था यहाँ से ये यह मंगलाचरण को जो उनका अपना व्यक्तिगत ग्रंथ लेखन रूप कार्य प्रारंभ कर रहे हैं और वो निर्विघ्न समाप्त हो इस प्रयोजन के उद्देश्य से कर रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत वो व्यापार है उनको तो चाहिए था मन ही मन अपने इष्ट देव का चिंतन करके सीधा प्रमेय को बताना प्रारंभ करें उद्देश्य ग्रंथ को श्लोक के रूप में यहाँ क्यों लिखा है ग्रंथ के प्रारंभ में ये भी एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि नहीं तो इसका उत्तर होता है कि शिष्ट लोगों ने इसलिए मंगलाचरण का वाक्य अपने ग्रंथ के प्रारंभ में रखा है कि ग्रंथ के अध्ययन करने वाली जो भावी पीढ़ी है ग्रंथ अध्ययन करने वाली भावी पीढ़ी को भी शिक्षा मिले कि हमारे पूर्वज किसी कार्य का प्रारंभ करते थे तो मंगलाचरण करते थे सीधा तर्क वो ध्यान अपने मन ही मन ध्यान करके इष्ट देव का नमस्कार करके आशीर्वाद ले करके लिख देते द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समु अभा सप्तपदार्था तो हम लोगों को मालूम होता क्या कि अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह लिखने से पहले कोई मंगलाचरण किया करके ये मालूम तो नहीं होता क्योंकि ये तो काफ़ी पहले हुए हैं हम लोगों ने तो देखा नहीं लेकिन शुरू में लिखा है तो जो भी पढ़ेगा तर्क संग्रह तो प्रारंभ में ये श्लोक पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा पढ़ेगा तो ये ज्ञात होगा कि अन्नम भट्ट जी ने तर्क संग्रह लेखन रूप कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण किया था वे शिष्ट हैं और उनको आदर्श समझने वाले उनके अनुसार फिर हम भी जो कोई कार्य करेंगे तो हमें मंगलाचरण करना चाहिए ये शिक्षा मिलती है ये शिक्षा बो ज्ञान सामने वाले को मिले आने वाली पीढ़ी को इस दृष्टि से ग्रंथ ग्रंथकर्ता वो शुरू में लिख देते हैं अंत में भी लिख देते हैं तो ये जो श्लोक है हाँ बिना इच्छा के तो प्रवृत्ति नहीं होती ये कहा जाता है जानाती इच्छती प्रवर्तते पहले सामान्य रूप से जान लेता है अनुबंध चतुष्टय को ग्रंथ के और फिर ग्रंथ का जो अनुबंध चतुष्टय है अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है विषय अधिकारी प्रयोजन और संबंध को अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो सामने कोई पुस्तक पड़ी है पढ़नी चाहिए इसलिए उठा करके पढ़ते ऐसा नहीं होता पहले वे देखते हैं कि इस ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय क्या है किस विषय का ग्रंथ है तो उसके विषय का और प्रयोजन का ज्ञान होने के बाद जिसको प्रयोजन की इच्छा है उस ग्रंथ में बताए गए उस प्रयोजन की इच्छा होगी तो फिर अध्ययन में प्रवृत्ति होती है तो इच्छा ही प्रवर्तक होती है सर्वथा जो निरीच्छा है कोई इच्छा ही जिसके अंदर नहीं है उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी इसलिए इच्छापूर्वक ही प्रवृत्ति होती है तो इच्छा रखनी होती ही है ऐसा ही है तो इच्छा रहेगी ही तभी प्रवृति होगी ग्रंथ को जान ग्रंथ में प्रतिपादित अर्थ को जानने की इच्छा है इसलिए ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्ति होगी वो प्रयोजन हुआ ग्रंथ प्रतिपादित अर्थ का ज्ञान हम जानना चाहते विशेष रूप से कि इसमें क्या है सामान्य रूप से पता चला कि ये है तो उसका विशेष स्वरूप क्या है तात्पर्य ग्रंथ का किसमें है इसके लिए ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्ति के पीछे इच्छा रहती ही है इसलिए ये कहा जाता है यत कुरुते जंतु तत्त काम से चेष्टितम जंतु यानि प्राणी जो भी करता है वह उसकी कामना से प्रेरित होकर के ही करता है जो कर रहा है उस साधन का फल विषयनी कामना उसके अंदर होती है प्रवृत्त होता अन्यथा प्रवृत्ति नहीं होगी तो यद्य कुरुते जंतु तत्त कामस्य से तो ये जो तर्क संग्रह है इसका मंगलाचरण का श्लोक है अन्नम भट्ट जी ने लिखा शुरू में इस उद्देश्य से कि इस ग्रंथ के अध्ययन में जो प्रवृत्त होगा उन्हें ये बोध हो जाए कि हमारे पूर्वज कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करते थे तो हम भी जो भी कोई कार्य करें तो मंगलाचरण हमें करना चाहिए ये शिक्षा मिले इस उद्देश्य से वो प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण का श्लोक लिखते हैं किसी भी श्लोक की व्याख्या करने का अर्थ होता है उस उस श्लोक विषय को पांच कृत्य को संपन्न करना उसे व्याख्या कहा जाता है व्याख्यान कहा जाता है व्याख्यान करने वाले को व्याख्याता कहा जाता है तो व्याख्याता जो होता है प्रवक्ता किसी उसे कोई विषय दिया जाता है उसका व्याख्यान करता है वो लेकिन शास्त्रीय व्याख्यान का नियम है लक्षण है कि आपको जिस विषय का व्याख्यान करना है उस विषय को बताने वाले वाक्य विषय को पांच कृत्य संपन्न करने पड़ते हैं पांच कार्य वो है पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेप से समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम ये पांच कृत्य किसी भी व्याख्या ग्रंथ के विषय में संपन्न करने का नाम होता है शास्त्रीय व्याख्यान चाहे गीता के किसी एक श्लोक पर आप व्याख्यान दे रहे हैं तो उस श्लोक के विषय में ये पांच बातें करनी होती हैं तर्क संग्रह के मंगलाचरण श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं तो उसके विषय में भी ये पांच कृत्य करने पड़ेंगे तो शास्त्रीय व्याख्यान माना जाएगा पहला है पदच्छेद जो जिस श्लोक का व्याख्यान करना है उस श्लोक में आए हुए पदों का विच्छेद अलग अलग पद समझना पदच्छेद पहला कृत्य दूसरा पदार्थोक्ति यानी पद उन पदों के अर्थ का कथन ये पदार्थोक्ति कहलाता है श्लोक में जितने पद निश्चित हुए उन पदों के अर्थ का कथन वो कहलाता है और विग्रह विग्रह कहते हैं संस्कृत में दो प्रकार के पद होते हैं एक वृत्यात्मक पद और दूसरे अवृत्ति रूप पद वृत्त्यात्मक पद होते हैं वो भी उनके अवान्तर पांच प्रकारे लघु सिद्धांत कमुदी पढ़ने पर ध्यान में आएंगे वृत्ति पांच प्रकार की कृत तद्धित समासनाद्यंत धातुरूप और एक शेष ये पांच प्रकार की वृत्ति कहलाती है और उन वृत्ति रूप पदों के अर्थ को बताने वाला जो वाक्य उसे विग्रह कहते हैं ये तीसरा कृत्या है वृत्मक पद के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह तो पदच्छेद पदार्थोक्ति और विग्रह इसके बाद वाक्य योजना वाक्य योजना का अर्थ है अन्वय श्लोक में छंद के दृष्टि से पद आगे पीछे होते हैं लेकिन जब अन्वय करना होता है तो कर्ता का वाचक पद पहले फिर करण और कर्म आदि का वाचक अन्य अन्य सब अंतिम में क्रियापद होता है ऐसा अन्वय उसे वाक्य योजना कहते वाक्य योजना का अर्थ है अन्वय तो ये चार कृत्य हुए पांचवा कृत्य होता है आक्षेप का समाधान जो पदार्थ बताया गया पदार्थ अलग है वाक्यार्थ अलग है जो अर्थ होता है उसे वाक्यार्थ कहा जाता है वाक्यार्थ होता है अन्वय अर्थ अन्वय कहते हैं संबंध को वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर संबंध वो वाक्यर्थ कहलाता है वाक्य में जितने पदों का प्रयोग वक्ता ने किया उन पदों का पदों के अर्थ का जो आपस में संबंध है वो कहलाता है वाक्यार्थ पदों का अन्वय वो तो वाक्य योजना हो गई पदों का संबंध वाक्य योजना और पदार्थों का जो संबंध है वो है वाक्य अर्थ पद अन्वय और पदार्थ अन्वय ये अलग अलग है पद अन्वय तो वाक्य योजना हो गई वो व्याख्यान में एक चौथा कृत्य हुआ और पदार्थ का अन्वय ये हुआ वा, आ, वाक्यार्थ तो जो द्वितीय कृत्य था पदार्थोक्ति और चौथा चौथ चो, एक है वाक्यार्थ पदों का अन्वय हुआ वाक्य योजना और फिर अन्वित पदों का जो परस्पर अर्थों का संबंध है अन्वित पदार्थों का जो परस्पर संबंध वो वाक्यार्थ कहलाएगा तो बताए गए पदार्थ पर और वाक्यर्थ पर जो प्रश्न होंगे आक्षेप किए जाएंगे सुनने वाले के द्वारा उनका समाधान ये पंचम कृत्य हैं आक्षेपस्य समाधान आक्षेप शब्द का अर्थ होता है जो वक्ता ने व्याख्य श्लोक में आए हुए पदों का अर्थ बताया पदार्थ बताया और जो वाक्यार्थ बताया तो पदार्थ पर भी कोई आक्षेप कर सकता है वाक्यर्थ पर भी आक्षेप कर सकता है उस आक्षेप का समाधान ये कहलाता है आक्षेप समाधानम ये पांचवा कृत्य है तो किसी भी व्याख्य श्लोक के विषय में इन पांच कृत्यों को संपन्न करने का नाम है उस श्लोक का व्याख्यान तो ये जो पहला श्लोक है मंगलाचरण का निधा हृदय निधा गुरुवंदनम बालान सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह इसकी इसका व्याख्यान कल हम लोग करेंगे